ईश्वर के प्रति विचार करते हुए तीन बार ओम का चिंतन करेंगे ओ। आदरणीय संयासी गुण मुनिगण उपस्थित आर्य पुरुषो पूजा और वंदना की उपमात शक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचारी मूर्ति पूजा की तार्किक समीक्षा की समीक्षा स्वामी दयानंद के व्याख्यान के आधार पर हम करते हैं उसी समीक्षा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और विचार करते हैं कि स्वामी जी मूर्ति पूजा किस रूप में देश के लिए और राष्ट्र के लिए अनिष्ट करने वाली मानते हैं मैंने जैसे कहा कल कि मूर्ति पूजा आर्य समाज के लोग भी करते हैं और हमारे पौराणिक भाई भी करते हैं सूर्य चंद्रमा और जल और किसी का चित्र किसी की मूर्ति हम इनके प्रति एक उपयोग की भावना को आधार बना करके हम इनका उपयोग लेते हैं सूर्य से उपयोग की बात सब कोई जानता है कि आज सौर ऊर्जा से हम कितना सूर्य का लाभ ले रहे हैं इसी तरह से जल भी हमारा एक देवता है जल के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है तो जल भी एक जड़ पदार्थ है उसकी भी हम पूजा करते हैं लेकिन अंतर इतना है कि हमारे जो पौराणिक भाई है वो एक प्रतिमा का निर्माण करके जो कि काल्पनिक होती है जिसका कोई आधार विशेष नहीं मिलता उस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा से सचेतन मान करके और फिर उसकी वो आराधना उपासना अर्चना वंदना करते हैं हम ऐसा नहीं करते हम भी जीवित मूर्तियों की पूजा करते हैं माता पिता गुरु आचार्य हमारे परिवार में वृद्ध बुजुर्ग दादी नानी अतिथि ये सब मूर्तियां हैं ये सब उस ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं जिनका अपने अपने आश्रम के अनुसार अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार उनका हमें आदर सम्मान प्रेम सहयोग देना और लेना चाहिए तो इसी प्रसंग में आगे स्वामी जी कहते हैं कि जब कोई उपासक किसी प्रतिभा के समक्ष श्रद्धा भाव से बैठता है और ये मान करके बैठता है कि जिस प्रतिमा के सामने मैं नतमस्तक नत हूं नतमस्तक हो, होता हूं वो निश्चय ही हमारी रक्षा हमारी सहायता हमारा सहयोग हमारे दुख कष्टों का हरण करेगी पर ऐसा होता नहीं स्वामी जी कहते हैं कि चेतन की क्रिया से अचेतन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है चेतन कौन है हम शरीर के अंदर बैठा हुआ जीवात्मा हम चेतन है चेतन चेतन के साथ क्रिया प्रतिक्रिया होती है मैं किसी को गाली देता हूं तो बदले में गाली आएगी मैं किसी को अपशब्द कहता हूं तो बदले में अपशब्द आएंगे तो चेतन और चेतन इन दो चेतनों के बीच में तो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है एक्शन रिएक्शन होता है लेकिन एक तरफ चेतन है दूसरी तरफ अचेतन है तो चेतन क्रिया तो कर सकता है पर उसके बदले में अचेतन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है वो वैसी की वैसी बनी रहती है प्रतिमा जैसी थी वैसी रहती है कोई उसमें हलचल नहीं होती कोई आंख नहीं खोलती कोई हाथ नहीं हिलाती कोई सांत्वना के दो शब्द नहीं कहती कुछ नहीं करती तो इसी बात को स्वामी कहते हैं कि हमारी भावना के कारण जड़ मूर्ति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति सचेतन नहीं होती जैसा कि हमारे भाई मानते हैं कि जब उसमें हम मंत्रों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो ये मानते हैं कि अब ये मूर्ति सचेतन हो गई अब ये हमारी सुनेगी पर अगर ऐसा संभव होता तो हमारे परिवार के कई व्यक्ति हम नहीं चाहते कि वो इस संसार से विदा हो जाएं, पर हो जाते हैं अनचाही घटनाएं घट गड़ जाती नहीं चाहते हैं पर घट जाती है हमारे परिवार का कोई प्यारा नौजवान कोई प्यारा बच्चा कोई माँ कोई बेटी अकस्मात काल का ग्रास बन जाती है काल उसको खा जाता है तो जब वो उस जड़ मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से वो चेतन बन जाती है तो मृत व्यक्ति भी अमृत बन जाना चाहिए उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दे उन्हीं मंत्रों से और वो उठ करके बैठ जाए जवान है अगर 20 साल का है तो कम से कम सामान्य रूप से 50-60 तक तो जिएगा ही तो 30-40 वर्ष उसको और मिल जाएंगे जीने के पर ऐसा तो देखा नहीं जाता जो गया वो गया कहा गया किस लोक में गया किस परिवार में गया किस योनि में गया हमें उसका कुछ पता नहीं लगता तो इससे पता लगता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा के जो मंत्रों का उच्चारण करके वो कुछ विधि करके और उसमें ये मान के चलते हैं कि ये प्रतिमा सचेतन हो गई है वो केवल चेतना भास है चेतन का आभास हो जाता है पर वास्तव में वो चेतन होती नहीं है तो कहते हैं कि ये आंखों से देखे ऐसा नहीं होता और ये हम सबको अच्छी तरह मालूम है हम सब जानते एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जड़ क्या है चेतन क्या है एक पत्थर की रोटी रख दीजिए या यूं कहें कि दो वर्ष का बच्चा है ढाई वर्ष का उसको एक दो बार नोट भी दिखा दिया सौ का अब अब कई बार वो नोट देख चुका है सौ का पचास का बीस का कोई भी मान करके आप चलिए अब उसको किसी दिन नकली नोट देकर देखिए एक हाथ में असली नोट है दूसरे हाथ में नकली नोट है और उस बच्चे से कहो की बेटा दोनों सौ के नोट है पकड़ो तो वो नकली को नहीं पकड़ेगा असली पर झपट्टा मारेगा असली को पकड़ने का प्रयास करेगा एक छोटे से बच्चों को भी पता है कि असली और नकली क्या है तो कहते ये तो बात सामान्य है कि हम सब जानते हैं कि जड़ पदार्थ से हम उपकार तो ले सकते हैं जैसे कमरे में स्वामी दयानंद का चित्र टंगा है शिवाजी का चित्र टंगा है राणा प्रताप का चित्र टंगा है हम उनके चरित्रों से हम उनके चरित्रों को सुनकर के हम उनके जीवन चरित्र को सुनकर के उस प्रतिमा को देखकर के हम उत्कृष्ट बनने का एक भाव तो मन में ला सकते हैं पर अगर हमने किसी का चरित्र सुना ही नहीं है हमने उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं है तो ऐसी दृष्टि में उससे हम कोई लाभ नहीं ले सकते और जिस जिस स्देह पर आपकी श्रद्धा है और मेरी श्रद्धा नहीं है तो मैं उसे कोई लाभ नहीं ले सकता मेरी जिस पर श्रद्धा है आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप उसे कोई लाभ नहीं ले सकते तो श्रद्धा का भी एक प्रश्न है भावना का एक प्रश्न है पर श्रद्धा और भावना का आधार ज्ञान होता है जब ये तीनों समीकरण बनते हैं तो हमारी भावना और श्रद्धा और ज्ञान सच्चा होता है तब हम जो कुछ करते हैं वो सही होता है तो कहते हैं कि ये हम सबको अच्छी तरह मालूम है अस्तु अब कहते हैं स्वामी जी इस बात को तो हम यही छोड़ देते हैं अब नई बात कहते हैं कहते हैं परमेश्वर का अखंड निश्चय इस सब जगत में चल रहा है उसमें हमारी कृति से कोई परिवर्तन नहीं होगा स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर का जो नियम है परमेश्वर के जो रित है जो सृष्टि के नियम है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक जैसे चलते हैं परिवर्तित होते हैं पर फिर भी एक जैसी चलते हैं। नियम में चलते हैं सेव नया है तो दो दिन बाद उसमें परिवर्तन होगा चार दिन बाद सड़ेगा उस दिनों बाद वो बुरी तरह सड़ जाएगा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे तो ये जो क्रम व्यवस्था है जिसको योग दर्शन की भाषा में कहते हैं धर्म लक्षण परिणाम तो लक्षण और धर्म और परिणाम अवस्था परिणाम तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम प्रकृति से बनी हुई हर चीज में घट रहा है इसको ना तो मैं रोक सकता हूं ना दुनिया का कोई व्यक्ति रोक सकता है शरीर में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम घट रहा है मन में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम घट रहा है इस शरीर को चाहे कितना ही कोशिश करें कि हम इन तीन परिणामों से अपने आप को बचाएं, सुरक्षित करें कुछ भी करें पर अंत में वो परिणामों की जो समाप्ति है वो हमारे सामने आ ही जानी है तो प्रकृति के बनाए हुए जो नियम है कि बीज बीज से अंकुर अंकुर से पौधा पौधा से वृक्ष फिर फूल फिर फल और उसके बाद फल पकने पर फिर बीज फिर वही प्रक्रिया चली आती है इस नियम को पूरी सृष्टि में देखा जा सकता है तो परमेश्वर के बनाए हुए जो नियम अटल है वो गणितीय है वो गणित के आधार पर चल रहे हैं वो हमारी कल्पना के नहीं है पर हम जो प्रतिमाओं की पूजा और आदर सत्कार करके और हम अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं वो गणित नियम से नहीं चल रहा है वो विज्ञान का उसमें कोई नियम काम नहीं कर रहा है और आपने सुना भी होगा कि एक बार ये घोषणा हुई या एक बार ये अफवाह फैली कि गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है तो बड़ी लंबी लंबी लाइने लोग लगा करके खड़े हुए थे धूप गरम, चिलचिली धूप पड़ रही है और बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हाथों में लोटा लिए दूध भरा हुआ और वो लाइन में इसलिए लगे हुए थे कि आज हमारे गणेश जी दूध पियेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो। सोचने की बात है कि ऐसा है क्या ऐसा संभव हो सकता है और वैज्ञानिकों ने तो पहले खंडन कर दिया कि ऐसा संभव ही नहीं है दूध सोख सकती है पत्थर की मूर्ति या कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि दूध को सोख लेते हैं लेकिन सुना गया है कि वो सोखा तो नहीं वो एक नाली बनी हुई थी तो इधर से दूध डाला जा रहा था और पिछली नाली से दूध ही दूध सारा सारा बह रहा था तो इससे क्या पता लगता है कि चेतन को हम दूध पिला सकते इच्छानुसार पिला सकते है मीठा पिला सकते है किसी को मधुमेह है तो फीका पिला सकते है पर परकोपचारी मूर्ति तो कुछ नहीं समझती कि कि मुझे कैसा दूध पिलाया जा रहा है मुझे कोई बीमारी है या नहीं है मैं अपनी इच्छा अनुसार दूध मांगू ऐसा तो संभव नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर के जो अखंड नियम है वो तो शाश्वत है वो सदाई चलेंगे और वो चल रहे हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा परिवर्तन होगा तो वो गणतीय नियम के आधार पर होगा और कहते हैं कि क्या परिवर्तन नहीं होगा स्वामी जी एक स्पष्ट करते हैं जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा और सचेतन है वो सचेतन ही समझा जाएगा जो जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार कर लेना इसका नाम है सत्य जो जैसा है उसको वैसा मान लीजिए कोई झगड़ा ही नहीं होगा ये झगड़े कब होते हैं झगड़े तब होते हैं जब जैसा होता है हम वैसा नहीं मानते हम बहानेबाजी करते हैं हम कुछ तर्क ढूंढते हैं निर्दोष सिद्ध करने के लिए हम कुछ बहाने ढूंढते हैं हम तर्कों की खोज करते हैं कि किसी तरह से मेरी बात सिद्ध हो जाए तो जब कुतर्क किए जाते हैं तो वो सत्य नहीं होता वो असत्य होता है तो सत्य सीधा है सरल है सादा है रिजु है कि जैसा है वैसा स्वीकार कर लीजिए मैंने चोरी की और कोई मुझसे कहे तुमने चोरी की हाँ मैंने चोरी की और तो रिपोर्ट लिखाओ लिखाओ रिपोर्ट क्या सजा मिलेगी जो मिलेगी स्वीकार अब इसमें कहां आ सकते है लेकिन मैं कहूं मैं तर्क दूं नहीं मैं उस समय था ही नहीं मैं घर में नहीं था मेरे पास किसी ने रख दिया होगा मैं चोर हु ही नहीं ये हम तर्क बड़े ढूंढते हैं इसलिए वो हमारा सत्य भी खतरे में पड़ जाता है तो सत्य से व्यक्ति को सुख मिलता है वो सत्य से व्यक्ति सब तरह के बंधनों से अपने आप को मुक्त समझता है और जो असत का सहारा लेता है वो बुरी तरह से जगड़ता रहता है फिर उसमें द्वेष भी आएगा फिर उसमें राग भी आएगा फिर उसमें क्रोध भी आएगा फिर उसमें ईर्ष्या भी आएगी फिर उसमें छल कपट भी आएगा यानी एक असत्य के पकड़ने से बहुत सारी चीजें हमारी पकड़ में आ जाती है वो हमें पकड़ लेती है हम उन्हें नहीं पकड़ते वो हमें पकड़ लेती है तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो शाश्वत नियम है इनमें क्या नियम जो जड़ है वो जड़ है जो चेतन है वो चेतन है सीधी सरल सी बात है आगे कहते हैं अब रहा अब रहा प्राण प्रतिष्ठा के कारण जड़ मूर्ति पूजा के अर्थ मानने का क्या आधार है उसे देखो कहते हैं कि अब रहा प्राण प्रतिष्ठा के कारण ये बात कई बार आ चुकी उसको बार बार आवृत्ति नहीं करूंगा कहते हैं अब प्राण प्रतिष्ठा के कारण जड़ मूर्ति पूजा के अर्थ मानने का क्या आधार है उसे देखो कहते हैं ना तो चारों वेदों में अथवा गृह स्रोत सूत्रों में और ना न दर्शनों में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र दिए तो फिर प्राणभ्यो नमा इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र कहाँ से निकले स्वामी जी कहते हैं की ना तो चारो वेदों में कहीं ऐसा आता है जिस मंत्र से ये सिद्ध होता है की प्राण प्रतिष्ठा कर लो हालांकि हमारे पौराणिक भाई सन्नो देवी रवि शनिश्चर सनीश्ट, मंत्र का वो वो विनियोग कर, करके और उसमें शनिश्चर देवता का वो कर लेते हैं और गणपति गणा नाम तो गणपते हवा महे हाँ और वहां सीधा वो गणेश जी की मूर्ति से उसका अभिप्राय ग्रहण कर लेते हैं गणा नाम पते पते का मतलब है कि हम हा, हा, प्रजागण है ना और जड़ बहुत सारे बहुत सारे हैं जड़ पदार्थ तो इन सबके समुदाय की जो गणना करने वाला है हम कितने हैं हम नहीं जानते हम यहाँ ये तो गिनती कर सकते हैं कि हमारे बीच में कितने पुरुष हैं कितनी स्त्री हैं कितने ब्रह्मचारी हम गणना कर सकते हैं सूची बना सकते हैं दे सकते हैं परंतु ईश्वर जो है विश्व भर में जितने भी जीव पूरे ब्रह्मांड में जितने आने वाले हैं और जितने जाने वाले हैं और जितने हैं उन सब की गणना से वो परिचित है नहीं तो कर्म फल कैसे दे पाएगा कर्म फल दे नहीं सकता अगर उसको गणना का पता ना हो इसलिए उसको कहा सर्वज्ञ जानाति तो सब जानता है और सब जानता है का मतलब कि कुछ भी उसकी आंख से उसके जान से बचा हुआ नहीं है आ, हमारे जैनी भाई कहते हैं हमारे तीर्थ कर सर्वज होगा कोई हमारे जैसा हो एक जैनी सेठ हमारे पीछे पड़ गए कहने लगे कि आप तो हमारे महाराज जी के साथ रहो मैंने कहा कर, क्या करेंगे महाराज जी के साथ रह उनको पढ़ाना और पढ़ना आप तो सरबत जोगे तो मैंने कहा मैं सरबत जो गया तो फिर पढ़ना पढ़ाना कैसे होगा तो मुझे वो सरवज मानने लग गए फिर किसी ने बताया कि यारी समाज ये आपके चक्कर में नहीं आयेगा फिर उसने मेरे से बात नहीं की तो हम ऐसी व्याख्या कई बार कर देते है कि जो बुद्धि संगत नहीं होती तो कहते हैं ना तो श्रौद सूत्रों में और ना चारों वेदों में ना गृह सूत्रों में और ना सठ दर्शनों में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र दिए तो फिर प्राणेभ्यो नमा प्राण्यो नमा अब प्राण रूप जो परमात्मा है उसके गुणों को नमस्कार अर्थात तो ये हो सकता है क्योंकि ईश्वर का एक नाम प्राण भी है प्राणेभ्यो नमा लेकिन यहां पर हमारे भाई क्या करते हैं कि इसको प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र मान करके और उस ये मान लेते हैं कि अब ये प्रतिमा हमारे पूजने के योग हो गई है अब हम इसकी आराधना उपासना धूप दीप नैवेद्य सब कुछ कर सकते हैं तो कहते कि नहीं ये ठीक नहीं है कहते है इसका विचार हम हिंदुओं को नहीं मैं भूला हम आर्यों को करना चाहिए स्वामी जी ने यहाँ पर जैसा की यहाँ लिखा है स्वामी जी ने ऐसा बोला होगा तो संपादन तो किया ही है इसका विचार हम हिंदुओं करना चाहिए फिर स्वामी जी तुरंत सावधान हो जाते कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हम आर्यों को करना चाहिए अब हिंदुओं के जो अर्थ हमें दिए हैं या हिंदुओं के संबंध में जिन जिन लोगों ने कुछ मान्यताएं हमें दी हैं वो बड़ी ही गलत हैं बड़ी ही कठोर हैं जैसे यहाँ पर लेख काफिर है चोर है बदमाश है डाकू है लुटेरा है बड़ा कठिन लगता है सुनने में लेकिन ये अर्थ किए हैं क्योंकि अगर स्वामी जी बिना प्रमाण के लिखते तो स्वामी जी के ऊपर टूट पड़ते लोग कि महाराज आपने ऐसे कैसे लिख दिया कहा से लिख दिया क्या है आपका आधार पर है ऐसा अर्थ है और फारसी भाषा में इसके अर्थ लिखे हुए हैं और उन्होंने हमें ये नाम दिया है हमारा अपना नाम तो आर्या है इस देश का नाम आर्या तो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं मैं भूला क्योंकि हिंदू ये नाम हमें मुसलमानों ने दिया है अब ये हमें न तो अंग्रेजों ने दिया है ना हमें जर्मन बालून दिया है ये हमें दिया मुसलमानों ने क्योंकि उस समय मुसलमानों का एक हजार वर्ष तक लगभग शासन रहा तो उनकी दृष्टि से हम निंदित थे हम नास्तिक थे हम एक अपराधी थे इसलिए उन्होंने हमें नाम दिया और आगे कहते हैं क्योंकि जिसका अर्थ काला काफिर चोर इत्यादि है सो मैंने मूर्खता से उस शब्द को स्वीकार किया था आर्य अर्थात श्रेष्ठ ये हमारा असली नाम है शिवाजी का एक सीरियल बनाया है तो वहां पर एक मुगल सेनापति किसी हिंदू कहता है हो काले काफिर हो काले काफिर अभी भी ये शब्द उस आ, सीरियल में आप देख सकते हैं ये शिवाजी के सीरियल में अभी भी इस शब्द का प्रयोग किया है उनकी ओर हालांकि नाटक है लेकिन इससे ये तो सिद्ध होता है ना कि ऐसा शब्द जब आज प्रयोग किया है तो पहले भी प्रयोग करते थे तो कहते हैं कि सो हमने मूर्खता से उस शब्द को स्वीकार किया था आर्य अर्थात श्रेष्ठ ये हमारा असली नाम है स्वामी जी कहते हैं कि आर्य श्रेष्ठ यानी जो सदाचार का पालन करे जो वीर हो जो निर्भय हो जो संयमी हो जो गुण कर्म स्वभाव में अद्वितीय हो जो झूठ छल कपट से अपने आप को दूर रखता हो जो अपनी गंदी दृष्टि से किसी को ना देखता हो जिसके जीवन में शुचिता हो ऐसे बहुत सारे विशेषणों को हम इस शब्द के अंतर्गत ला सकते हैं तो कहते वास्तव में आ आर्य तो ये है और इसके प्रमाण में स्वामी जी एक मंत्र प्रस्तुत करते हैं बीजानी बीजान आर्यान ये चा दस्यवो बिष्म रंधया सा साकी भवा यजमानस चोदिता चाकना ये ऋग्वेद मंडल एक और सूक्त इक्यावन और मंत्र आठ वहां का ये दिया है तो कहते हैं कि आर्य कहते हैं आर्यान बिजाने ही आर्यो को जानो यानी श्रेष्ठ धर्मात्मा सदाचारी वीर जो हैं वो आर्य हैं उनको जानो यानी आर्य नाम उन लोगों के लिए है ये अच्छी तरह से समझ लीजिए और आगे क्या कहते हैं ये चार दस्युवा और जो दस्यु है दस्यु का मतलब जो विषय लंपट है जो दूसरों घरों में घुस जाते हैं चोरी कर लेते हैं पाकिस्तान को नक्शा सौंप देते हैं देशद्रोहियों की जय के नारे लगाते हैं देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं ये कौन ये कोई आ थोड़ी ये दस्यु है ये चार और ये जो दस्यु हैं यही दस्यु है दस्यु ऐसे नहीं कोई सींग होते हो और अलग से देखिए तो ये देख वही है। लोग हैं जो हमारे देश के के होते हुए भी हमारे देश का खाते पीते हुए भी हमारे देश की सुविधाओं का लाभ लेते हुए भी जो ये सिद्ध करते हैं कि हम इस देश के नहीं है तो बताइए ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे तो वो दस्यु है तो जितने भी निकृष्ट चिंतन करने वाले हैं और अपना सुधार नहीं करते जो भी घटिया चिंतन करने में ही अपना पुण्य मानते हैं जो इस देश के बारे में अच्छा चिंतन नहीं करते इस देश को अपना देश नहीं मानते दूसरे देशों को अपना देश मान करके और वो यहाँ पर रहते हैं और विरोधी गतिविधियां चलाते रहते हैं कहते हैं ये चाहु वो दस्यु है और कैसे कुछ कुछ उसका लक्षण गिना दिया कहते हैं बरहिस्मते स्वामी जी ने अर्थ किया है कि जो हमारे यज्ञ कार्यो में फाधा डालते हैं बरही यज्ञ को भी कहते हैं जो हमारे यज्ञ कार्यो में शुभ कार्यो में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं राष्ट्र का कार्य यज्ञ कार्य है एक राष्ट्र यज्ञ है ये जितने भी उत्तम तम कार्य हो सकते हैं हमारे द्वारा वो सब यज्ञ के अंतर्गत ही हैं कोई भी हम काम करके देख ले छोटा सा काम करें या बड़ा सा काम करें यदि हम शुभ भावनाओं से युक्त होकर के हम अपने देश के बारे में अपने देशवासियों के बारे में अपनी प्रजा के बारे में अपने परिवार के बारे में हम सही सोचते हैं सही चिंतन की दिशा रखते हैं। तो हम बहिस्मते नहीं है तो जो ऐसा नहीं रखते हैं तो कहते हैं जो हमारी अधिकारियों में विरोध करता है और रंधया और स्वामी जी इसके बारे में बड़ा कठोर शब्द प्रयोग करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में भाषा का प्रयोग कहते हैं दाल रंध रही है दाल को रांध दो अब राध दो शायद यहाँ मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का होगा तो शायद रंधाया सबसे परिचित होगा लेकिन मैं जिस क्षेत्र का हूँ वहां ये प्रयोग होता है दाल रंध गई नहीं अभी नहीं रंधी है अभी कच्ची है तो रंधगई का मतलब पग गई तो स्वामी जी कहते हैं उनको राध दो राध कैसे सकते यानी जो इस तरह के कुत्सित विचार वाले लोग हैं उनको यथोचित दंड दिया जाए यही ये, ये रंधे का मतलब जो कुत्सित विचारधारा रखते हैं उनको यथयोग दंड का विधान हो और आगे कहते हैं शासद आवर्तन और जो यम से अपनी विरुद्ध विचारधारा चला करके जीवित रहना चाहते हैं जैसे तो ब्रह्मचर्य भंग करते हैं असत्य बोलते हैं हिंसा का सहारा लेकर के किसी पर शासन करना चाहते हैं डराते हैं मैं तुझे मार दूंगा अपहर करके ले जाते हैं फिरौतियां मांगते हैं सज्जनों को जीने नहीं देते उनकी प्राण रक्षा की चिंता नहीं करते अपनी ही चिंता करते हैं अपना ही पालन करने के लिए वो सारा प्रयास करते हैं तो कहते हैं ये, ये जो वृत्त भंग करने वाले लोग हैं, जो समाज के साथ सामरस्य बनाकर के नहीं चलते सामरस्य बनाकर नहीं चलते कहते हैं कि वो भी रंधया उनको भी यथोचित दंड मिलना चाहिए एक व्यापारी है अब वो, वो उसने बहुत सारा मान लीजिए गुड़ का ही हम उदाहरण लेते हैं कि गुड़ सस्ता है और बहुत सारा गुड़ भंडार में रख लिया उसने गोदाम में अब क्या सोचता है कि जब गुड़ महंगा होगा ना या जब अकाल पड़ेगा जब भूकंप आएगा या जब गुड़ महंगा होगा जब गुड़ के दाम चढ़ेंगे तब मैं अपना निकालूंगा और ले लिया उसने सस्ते में अब वो महंगा बेच रहा है अब उसे अपने देशवासी को चिंता नहीं है कि देशवासी इस समय भूकंप भु, से पीड़ित है अकाल से पीड़ित इस आगे की चर्चा कल करूंगा आप शांति पाठ समझ ज्यादा हो गया ध्यान देंगे